अध्याय दान देने का सही तरीका गुरु येशु ने आगे कहा ध्यान रहे कि परमात्मा की आज्ञाओं का पालन केवल दिखावे के लिए मत करो नहीं तो तुम अपने पिता परमात्मा से इनाम ना पाओगे जब तुम गरीबों को दान दो तब इसका ढिंडोरा ना पीटो जैसे ढोंगी सत्संग भवनों और गलियों में अपना ढिंडोरा पीटते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें मैं तुमसे सच कहता हूं उन्होंने बाहरी दिखावा करके केवल लोगों को ही प्रभावित किया यही उनका इनाम है जब तुम गरीबों को देते हो तो किसी को भी इसके बारे में पता न चले तब तुम्हारा दान गुप्त रहेगा और तुम्हारे पिता परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं तुम्हें इनाम देंगे गुप्त प्रार्थना परमात्मा से प्रार्थना करते समय ढोंगियों की तरह व्यवहार ना करो क्योंकि ढोंगियों को सत्संग भवनों और नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना बहुत पसंद है कि लोग उन्हें देखें मैं तुमसे सच कहता हूं उन्होंने बाहरी दिखावा करके केवल लोगों को ही प्रभावित किया यही उनका इनाम है लेकिन तुम जब पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हो तो ऐसी जगह पर जाओ जहां तुम अकेले हो परमात्मा तुम्हें उस समय भी देख सकते हैं जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा और वे तुम्हें इनाम देंगे प्रार्थना करते समय दूसरे समाज के बहुत से लोगों के समान बेमतलब लंबी प्रार्थना मत करो क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके देवी देवता उनकी लंबी प्रार्थनाओं से खुश होकर उनकी सुन लेंगे तुम उनकी तरह प्रार्थना मत करो क्योंकि तुम्हारे पिता परमात्मा तुम्हारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है प्रभु द्वारा प्रार्थना करना सिखाना तो तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो हे हमारे पिता परमात्मा आपके पवित्र नाम का आदर हो आपका साम्राज्य आए आपकी इच्छा जैसे परम स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो जितने भोजन की हमें रोजाना जरूरत है उतना हमें दीजिए हमारे बुरे कर्मों का खाता मिटा दीजिए जैसे हमने भी उन्हें माफ किया है जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं हमें पाप में फंसने की परीक्षा से बचाइए और शैतान की चालों से भी हमें बचाइए यदि तुम उन लोगों के पाप माफ करते हो जो तुम्हारे विरुद्ध पाप करते हैं तो तुम्हारे पिता परमात्मा तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता मिटा देंगे परंतु यदि तुम लोगों के पाप माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता परमात्मा भी तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता नहीं मिटाएंगे उपवास रखने का सही तरीका जब तुम उपवास रखो तब ढोंगियों के समान तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना छाई रहे क्योंकि वे अपना चेहरा उदास रखते हैं जिससे वे लोगों को उपवासी दिखाई दें। मैं तुमसे सच कहता हूं उन्होंने बाहरी दिखावा करके केवल लोगों को ही प्रभावित किया यही उनका इनाम है परंतु जब तुम उपवास रखते हो अपना चेहरा धो लो और रोजाना की तरह अपने आप को तैयार करो जिससे लोगों को नहीं केवल परमात्मा को पता हो कि तुमने उपवास रखा है वह अदृश्य अंतर्यामी हैं और जो कुछ भी अच्छे काम तुम गुप्त रूप से करते हो इसके लिए वे तुम्हें इनाम देंगे परमात्मा और पैसे में से एक को चुनना होगा पृथ्वी पर अपने लिए पैसे इकट्ठा मत करो जहां कीड़े और जंग उसे बेकार कर देते हैं और चोर उसे चुरा लेते हैं परंतु तुम परम स्वर्ग में अपने लिए आत्मिक धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़े और जंग उसे बेकार कर सकते हैं और न ही चोर उसे चुराते हैं क्योंकि जहाँ तुम्हारा पैसा है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर के लिए एक खिड़की की तरह हैं जिससे रोशनी आती है जब तुम्हारी आंखें शुद्ध होती हैं तो तुम्हारा शरीर अद्भुत प्रकाश से भर जाता है परंतु यदि तुम्हारी आंख अशुद्ध है तो तुम्हारा शरीर अंधकार से भरा हुआ है तो यदि जो प्रकाश तुम्हारे भीतर होना चाहिए वह नहीं है तब तुम गहरे अंधकार में हो कोई दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वे एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा या एक से ईमानदार रहेगा और दूसरे से बेईमानी करेगा तुम परमात्मा और पैसे दोनों की भक्ति नहीं कर सकते चिंता से मुक्ति इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो अपने जीवन के लिए चिंता ना करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे और न ही शरीर के लिए कि क्या पहनोगे क्या भोजन के मुकाबले जीवन और कपड़ों के मुकाबले शरीर अधिक कीमती नहीं है आकाश के पक्षियों को देखो बिना बोते हैं न काटते हैं और न ही अनाज घरों में जमा करते हैं परंतु तुम्हारे पिता तु तु तु परमात्मा उनका पालन पोषण करते हैं क्या तुम उनसे अधिक कीमती नहीं हो चिंता करके तुम में से कौन व्यक्ति अपनी उम्र में एक पल भी बढ़ा सकता है कपड़ों के लिए तुम चिंता क्यों करते हो जंगली फूलों से सीखो कि वे किस प्रकार बढ़ते हैं वे अपने कपड़े बनाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करते लेकिन मैं तुमको बताता हूँ कि राजा शलोमो ने इन फूलों में से एक के समान भी सुंदर कपड़े नहीं पहने होंगे मैदान में अपने आप उगने वाली हर चीज को परमात्मा ऐसी सुंदरता प्रदान करते हैं भले ही वे आज मैदान में हो और कल आग में फेंक दी जाएगी परमात्मा निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन को और भी अधिक सुंदर बनाएंगे तो भी तुम्हारी आस्था इतनी कम क्यों है इसलिए चिंता मत करो ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे क्योंकि इन सब चीजों की चिंता वे लोग करते हैं जो परमात्मा को नहीं जानते परंतु तुम्हारे पिता परमात्मा जानते हैं कि तुम्हें इन सब की जरूरत है पहले परमात्मा को अपना राजा मानकर उनकी आज्ञाओं का पालन करो तो ये सब चीजें भी तुम्हारी हो जाएंगी भविष्य की चिंता ना करना क्योंकि भविष्य अपनी चिंता आप कर लेगा आज के लिए आज का ही दुख बहुत है